श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 41 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ तांत्रिक भक्त तथा संसार निर्लिप्त को भी भय है श्री राम कृष्ण भोजन के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में थोड़ा विश्राम कर रहे हैं अधर तथा मास्टर ने आकर प्रणाम किया एक तांत्रिक भक्त भी आए हैं राखाल हाजरा रामलाल आदि आजकल श्री रामकृष्ण के पास रहते हैं आज रविवार है सत्रह जून अठारह सौ तिरासी ईस्वी श्री राम कृष्ण भक्तों के प्रति गृहस्थाश्रम में होगा क्यों नहीं परंतु बहुत कठिन है जनक आदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गृहस्थाश्रम में आए थे परंतु फिर भी भय है निष्काम गृहस्थ को भी भय भै है भैरवी को देखकर जनक ने मुँह नीचा कर लिया स्त्री के दर्शन से संकोच हुआ था भैरवी ने कहा जनक मैं देखती हूँ कि तुम्हें अभी ज्ञान नहीं हुआ तुम में अभी भी स्त्री पुरुष बुद्धि विद्यमान है कितना ही सयाना क्यों न हो काजल की कोठरी में रहने पर शरीर पर कुछ न कुछ काला दाग लगेगा ही मैंने देखा है गृहस्थ भक्त जिस समय शुद्ध वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं उस समय उनका अच्छा भाव रहता है यहाँ तक कि जलपान करने तक वही भाव रहता है उसके बाद अपनी वही मूर्ति फिर से रज तम सत्वगुण से भक्ति होती है किंतु भक्ति का सत्व भक्ति का रज भक्ति का तम है भक्ति का सत्व विशुद्ध है इसकी प्राप्ति होने पर ईश्वर को छोड़ और किसी में भी मल नहीं लगता देह की रक्षा हो सके केवल इतना ही शरीर की ओर ध्यान रहता है परमहंस त्रिगुणातीत होते हैं परमहंस तीनों गुणों से अतीत होते हैं चारेण भक्ति योगे न सेवते स गुणान समीतान ब्रह्म भूजा कल्पते उनमें तीन गुण हैं और फिर नहीं भी है ठीक बालक जैसा किसी गुण के अधीन नहीं है इसलिए परमहंस छोटे छोटे बच्चों को अपने पास आने देते हैं जिससे उनके स्वभाव को अपना सके परमहंस संचय नहीं कर सकते यह अवस्था गृहस्थों के लिए नहीं है उन्हें अपने घर वालों के लिए संचय करना पड़ता है तांत्रिक भक्त क्या परमहंस को पाप पुण्य का बोझ रहता है श्री रामकृष्ण केशवसेन से, सेन से ने यह बात पूछी थी मैंने कहा और अधिक कहने पर तुम्हारा दलबल नहीं रहेगा केशव ने कहा तो फिर रहने दीजिए महाराज पाप पुण्य क्या है जानते हो परमहंस अवस्था में अनुभव होता है कि वे ही सुबुद्धि देते हैं वे ही कुबुद्धि देते हैं फल क्या मीठे कडवे नहीं होते किसी पेड़ में मीठा फल किसी में कडवा या खट्टा फल उन्होंने मीठे आम का वृक्ष भी बनाया है और फिर खट्टे फल का वृक्ष भी तांत्रिक भक्त जी हाँ पहाड़ पर गुलाब की खेती दिखाई देती है जहाँ तक दृष्टि जाती है केवल गुलाब ही गुलाब का खेत श्रीराम को परमहंस देखता है यह सब उनकी माया का ऐश्वर्य है सत असत भला बुरा पाप पुण्य यह सब समझना बहुत दूर की बात है उस अवस्था में दल बल नहीं रहता